आकाशवाणी है आनंद मठ आज प्रस्तुत है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बहुचर्चित बांग्ला उपन्यास आनंद मठ का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर नाट्य रूपांतर विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक ने किया है और निर्देशक हैं सुदर्शन कुमार आज सुनिए नाटक आनंद मठ की पहली कड़ी चली गई थी कल्याणी मैं बड़ी देर से तुम्हारी बात जो रहा था। प्रातः कर्म से निवृत्त होकर गौशाला पानी देने चली गई थी वैसे कब तक चलेगा जब तक चले मैं चला लूंगी देख तो रहे हो पूरे बंगाल की दशा सूखे और अकाल ने कितनी दुर्दशा कर रखी है हर उस पर बुखार है और चेचक का आतंक फिखारियों को फेक तक नहीं मिल पाती मिलेगी कहां से? कहा जनसाधारण को ही अन्न का एक नसीब नहीं शासन है की आखे मूंदे बैठा है लोग बहु बेटिया बेच रहे हैं घास पात की तो बात ही क्या कुछ ते चूहे बिल्ली के बाद मनुष्य मनुष्य को ही मार खाने लगे और डाकुओं का आतंक सो अलग हमारे इस गांव पदचिन्ह में बस हम ही कुछ धनी मानी बचे हैं पर कितने दिन तक जितने दिन तक भी संभव हो उसके बाद उसके बाद तुम बच्ची को लेकर शहर चले जाना चाहिए देखो कल्याणी जब शहर ही जाना है तब तो देरी किस बात की चलो अभी चलते हैं मुर्शिदाबाद है। को छोड़ देना सब तरह से ठीक रहेगा क्या तुम रास्ते में चल सकोगी उ, देखो कहार तो सब मर गए अब जो बैल हैं तो गाड़ीवान नहीं है गाड़ीवान है तो बैल नहीं मैं चल लूंगी जी तुम चिंता ना करो सोच लो रास्ता बहुत बीहड़ है और कदम कदम पर डाकू लुटेरे घूम रहे हैं खाली हाथ चलना ठीक ना होगा अपनी बंदूक गोली बारूद लिएता हूँ तुम, तुम्हारी गोद में तो ये नन्ही बच्ची भी है मैंने अपनी रक्षा के लिए पूरा प्रबंध कर लिया है चलो घर को ताला लगाते हैं फिर चलते हैं हाँ चलो आओ हरू रारी मधुकैट भारी गोपाल गोविंद मुकुंद शौरी अरे मुरारी हेलो बेटी ये दूध है बच्चे को पिलाओ और स्वयं भी पियो तुमसे बातें फिर होंगी और हाँ देखो जब तक मैं ना लौटूँ अकेले घबराना नहीं हाँ ए? तुमने दूध नहीं पिया देखो बेटी मैं बाहर जा रहा हूँ और जब तक तुम दूध नहीं पियोगी मैं नहीं लौटूंगा देखिए क्यों कुछ कहना है मुझे दूध पीने की आज्ञा ना दीजिए कोई बात है मैं नहीं पीऊंगी देखो बेटी बाधा है ये मैं उसी समय समझ गया था जब तुम प्रणाम करने के साथ ही अचेत होकर गिर पड़ी थी बेटी ये मठ देवस्थान है किसी प्रकार की शंका मत करो बेटा बाधा क्या है मुझे बताओ देखो मैं वनवासी ब्रह्मचारी हूं और तुम मेरी बेटी हो ऐसी ऐसी कौन सी बात है बेटी जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती जब मैं तुम्हें बेहोश मठ के भीतर उठा लाया था उस समय तुम भूख प्यास से बुरी तरह पीड़ित अगर कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो प्राणों की रक्षा कैसे करोगी आप देवता आपसे कहने में कोई नहीं मेरे पति अभी तक भूखे हैं, उनसे पेट नहीं हुई या उनके भोजन का संवाद नहीं मिला तो मैं कैसे खा सकूंगी? अच्छा, तुम्हारे पति हैं? मुझे नहीं मालूम। से निकलने के बाद जंगलों में में इधर उधर भटकते हुए एक चट्टी पहुंचे मैं वहां बच्चे के साथ ठहरी स्वामी दूध की तलाश में चले गए मुझे अकेले जानकर को मुझे उठा लाए उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं शांतरा शांतरा अच्छा, हो चिन्ह के रहने वाले हैं पद चिन्ह तो तुम महेंद्र की सर्मणी हो हा? जी। देखो बेटी देखो बेटी मेरी बात मानो और दूध पी लो मैं अभी तुम्हारे पति की खोज करने जाता हूँ कहीं थोड़ा पानी मिलेगा हाँ? पानी हाँ, मैं अभी लाता हूँ बेटा अभी ला लो लो लो लो लो चलो चुल्लू में ग्रहण करो लो हाँ हेलो आप इसमें अपने चरणों की फसल अच्छा अच्छा चलो अब ये ये ये भी हुआ हाँ हाई हुई मैंने अमृत पी लिया आप मुझे और कुछ खाने के लिए ना कहीं पति का समाचार ना मिलने तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तुम निर्भय होकर मठ में रहो मैं तुम्हारे पति की खोज करने जाता हूँ ठीक है तुम्हें क्या प्रेयोजन? मुझे कुछ है है तभी कह रहा हूं। आज आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा किया है। अगर आप मुझे गाड़ी के पहिए पर मेरे बांधे गए हाथों को रखने की सलाह ना देते तो ये रस्सी नहीं कटती और मैं आजाद नहीं होता सिपाहियों ने मुझे रखा। अरे वो गोरा तो तो नशे में में इतना धुत्त था कि सिपाही उसी को को को संभालने लगे रहे। सर पाकर हमने उस गोरे को और सिपाहियों मार मार कर कर अधमरा दिया। जी तभी तो मेरी भी जान बची। लेकिन आप लोग ये, ये डकैती का काम कर रहे हैं ये ये ठीक नहीं है डकैती ही सही पर हम लोगों ने तुम्हारा भी कुछ उपकार किया है जी और भी कुछ करने की इच्छा रखते है और कौन सा उपकार किया चाहते हैं आप टाकुओं के एहसान लेने से उपकार से वंचित रह जाना ज्यादा अच्छा है उपकार ग्रैंड नहीं करना है तो ना करो तुम्हारी इच्छा लेकिन चाहो तो मेरे साथ मेरे साथ सर, आओ किस लिए तुम्हारी पत्नी और बच्ची से भेंट कराऊंगा। आऊंगा क्या क्या ये, ये, ये क्या कह रहे हैं आप हम ठीक कह रहे हैं पूज्य ब्रह्मचारी जी का आदेश था कि मैं और जीवानंद तुम्हें खोज करना है क्यों जीवानंद तुम ठीक कहते हो भगवानंद। चलो महेंद्र सिंह तुम्हारी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अच्छा, मेरी पत्नी चलिए हाँ। चलिए हाँ। हाँ। हाँ। तुम कुछ बोल नहीं रहे हो महेंद्र हाँ, अच्छा तो मां की स्तुति सुनाओ <laughs> हाँ तुम भी गाओ हमारे साथ वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम बलय ज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे वंदे वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम देश है राष्ट्र है भारत भूमि है माँ नहीं है ये कैसी माँ है हम लोग किसी दूसरी माँ को नहीं जानते जन्म भूमि मातृभूमि ही हमारी माँ है जननी जन्म भूमि स्वर्गादपी गरी हम सभी संतान हैं हम कहते हैं जन्म भूमि ही माता है हमारी ना कोई माँ है ना कोई बाप ना कोई भाई ना बंधु ना पत्नी ना पुत्र ना खर, ना बाहर। तब तुम कौन हो हम लोग संतान किसकी संतान किस की संतान माँ की भला हाँ, कहीं संतान चोरी डकैती से माँ की आराधना करते हैं ये कैसी मातृभक्ति हम चोरी डकैती नहीं करते अरे देखते देखते अभी तो सिपाहियों को मारकर बैलगाड़ी लूट ली हाँ वो चोरी डकैती थोड़ी है अच्छा अच्छा तुम्हें बताओ किसकी संपत्ति लूटी? शासन की किस हाँ, बहुत देखे हैं हमने सिपाही हाँ पर तुम जैसा कायर नहीं देखा क्या? महेंद्र महेंद्र मैं तुम्हें आदमी सा आदमी समझता था पर आज, आज देख रहा हूँ तुम तुम तो एकदम नपुंसक हो हाँ? सिपाहियों से भयभीत हो क्या ये ये ये क्या कहा तुमने ठीक कहा मैंने देखो जो सांप होता है रेंग कर जमीन पर चलता है खुद से जीव मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता पर उसकी भी पूंछ पर जब पैर पड़ता है ना तो वो भी फन उठाकर खड़ा हो जाता है तुम इतना गया बीटा समझते हो अरे जिसे अपनी अपने देश की दुर्दशा दिखाई ना दे, दुर्दशा ग्रस देश को देखकर भी जिसका खून ना खोल उठे उसे मैं क्या कहूं तो क्या तुम इन शासकों को देश से निकाल बाहर करोगे हाँ पर कैसे? तुम अकेले कैसे कर सकोगे ना हम अकेले नहीं हैं, संतानों का एक समूह है हजारों लोग हमारे साथ है आगे चलकर तुम हमारा पल देखोगे हम तोप और गोलों से नहीं डरते हम भागते नहीं हैं ऐसे गुण आप लोगों में आए कहां से <laughs> महेंद्र गुण कोई आसमान से नहीं टपकते गुणों के लिए साधना करनी पड़ती है साधना आप लोग क्या साधना करते हैं देश को स्वाधीन बनाने का व्रत यह हमारी साधना है हमारे गेरुए वस्त्रों पर मत जाओ हम अभी सन्यासी है पर व्रत पूरा होते ही हम गृहस्थ बनेंगे हमारे भी बाल बच्चे हैं तुम कहो क्या तुम संतान बनोगे पत्नी और कन्या का समाचार पाए बिना मैं कुछ नहीं कह सकता अच्छा चलो अपनी पत्नी और कन्या से मिलो हुँ? आओ चलो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदेम वातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम सुनो वंदे मातरम यदि पत्नी और कन्या का त्याग ना करना, करना पड़े तो मुझे भी ये व्रत दे दो बहन जो ये व्रत ग्रहण करता है उसे बाल बच्चे छोड़ने पड़ते यदि तुम ये व्रत ग्रहण करना चाहते हो तो पत्नी और कन्या को भूल जाओ उनकी रक्षा का उचित प्रबंध है पर व्रत की सफलता तक उनका मुख देखना मना है तो फिर मैं ये व्रत ग्रहण नहीं करूंगा जैसी तुम्हारी इच्छा वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् आप हंस क्यों रहे हैं महाराज तुम लोग इस जंगल में आ कैसे गए जैसे भी बना आ गए आ गए तो फिर निकल क्यों नहीं पा रहे हो आओ मेरे साथ आओ मैं रास्ता दिखाता हूँ तुम लोग अवश्य किसी सन्यासी के साथ यहाँ आए होगे, नहीं तो इस मठ में कोई आ जा नहीं सकता महाराज क्या आप संतान हैं हाँ मैं भी संतान मेरे साथ आओ तुमको रास्ता बताने के लिए ही मैं यहाँ खड़ा हूँ महाराज आपका नाम क्या है मेरा नाम धीरानंद गोस्वामी है हाँ। आओ मेरे पीछे पीछे चले आओ ठीक कल्याण तो थक है। आओ हम यहीं बैठे हैं, हाँ। नदी के किनारे हाँ। इस वृक्ष की छाया में। चलो, धीरानंद गोस्वामी तो बहुत आगे निकल गए लाओ बच्चे को मुझे दे दो हाँ। लो। आ, आँ। आँ। आँ। आँ। मैं तुम्हें आज बहुत ही दुखी देख रही हूँ विपत्ति से तो उद्धार हो गया फिर ये फिशाद क्यों कल्याणी अब मैं अपना नहीं रहा क्या करूं समझ में नहीं आता स्वप्न में जो मैंने देखा वो तुम्हें बता दिया और जो तुमने देखा वो तुमने मुझे सुना दिया में देवता ने तुमसे जहां जाने के लिए कहा तुम वहीं जाओ कहा जाओगी? मैं भी वहीं जाऊंगी जहाँ देवताओं ने मुझे जाने को कहा है क्या कहा किस प्रकार जाओगी ये देखो ये? ये, ये, ये, ये क्या, क्या तुम जहर खाओगी घर हाँ, से चलते समय यही तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए साथ ले लिया था सोचा था कि समय आने पर खाऊंगी परंतु परंतु क्या कल्याणी परंतु तुम्हें और इस बच्ची को छोड़कर जाने को भी मेरा मन नहीं कहता लो मैं नहीं खाऊंगी जहर अब डिबिया को रखे देती हूँ यहाँ सुनो बच्ची को यहाँ बिठाई देते हैं चलो हम दोनों नदी में स्नान कराएं। चलो क्या क्या हुआ? कैसे इसने? इसने तो जहर की गोली अब करें? इस मुंह में उंगली डालकर उल्टी कराता हूँ गोली हुई तो है निकल आएगी लिको। लिको। ये देखो ये तो मैंने इसके मुंह से निकाल दी भी तो, निकल पर पर उसका तो हो गया देखो देखो मेरी बच्ची एकदम नहीं कर गई नहीं बचेगी नहीं बचेगी तो अब मैं भी चिकर क्यों करूंगी अरे तुमने तुमने तुमने तुमने क्या क्या क्या क्या किया क्या क्या किया किया किया कर दिया देवताओं ने रास्ते रास्ते मेरी बच्ची को बुलाया उसी रास्ते मैंने भी अच्छा ही किया है कहीं तुम्हें स्त्री के लिए देव कार्य से विमुख न हो जाओ यही सोच कर तुम्हारा मार्ग निष्कंटक करने के लिए मैंने देवताओं के बताए का अवलंबन किया। किया? तुमने क्या किया? तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ा था जब हम संतानों का कार्य सिद्ध हो जाता तो फिर तुमसे मिलकर सुखी होता मैं कल्याणी तुमने ये क्यों किया क्यों किया <laughs> हाथ की शक्ति से मैं तलवार पकड़ता तुमने तो वही हाथ का डाला कल्याणी तुम्हारे बिना मैं क्या कल्याण कल्याणी मैं क्या, हूं? क्या हूं? मुझे कहा ले जाते मित्र सभी इस चुकी। मैंने चुकिया मुझे आशीर्वाद कि दो प्रकाश लोग पूछा कर फिर से तुम्हारा दर्शन पाऊंगा कल्याणी नहीं तो है मैं अकेला अन यहाँ नहीं है स्वामी मेरा बहुत तुमने जो व्रत किया kalyan आनंद का दिन हो बोलो भाई मेरे साथ बोलो हरे हरे हरे मुरारे मुरारे तुम परेशान क्यों हो जेल में हो इसलिए तुमने उन सिपाहियों को मुख से सुना नहीं कि राजधानी में कितनी सनसनी फैल गई है सुना था स्वामी सत्यनंद जी सरकार का जो खजाना कलकत्ता जा रहा था उसे सन्यासियों ने लूट लिया है फलस्वरूप सरकारी हुक्मनामे के अनुसार सिपाही सन्यासियों को गिरफ्तार करने के लिए दौड़ पड़े और उसी सिलसिले में हम दोनों को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दी। लेकिन लेकिन महाराज कल्याणी और बच्ची को तो हम वहीं जंगल में लावारिस छोड़ आए सिपाहियों ने भी उन्हें मुर्दा समझ हाथ नहीं लगाया देखो महीन देखो देह के लिए शोक मत करो यूँ भी अगर तुम महाव्रत धारण करते तो तुम्हें पत्नी और पुत्री का त्याग तो करना ही पड़ता त्याग कुछ और है और भय दंड कुछ और महाराज जिस शक्ति के साथ व्रत का ग्रहण कर सकता था मेरी वो शक्ति पत्नी और कन्या के साथ जाती नहीं महाराज शक्ति आएगी आएगी अवश्य आएगी मैं तुम्हें शक्ति दूंगा महामंत्र में दीक्षित हो जाओ और महाव्रत ग्रहण करो मेरी पत्नी और कन्या को वहाँ सियार और कुत्ते खा रहे हैं और आप यहाँ मुझसे महाव्रत की बात कर रहे हैं महेंद्र महेंद्र इस संबंध में निश्चिंत रहो हमारे साथी सज्जनों ने तुम्हारी पत्नी का क्रियाक्रम कर दिया होगा बच्ची में तो सांस बाकी थी उसे उन्होंने उपयुक्त स्थान पर पहुंचा दिया होगा महेंद्र सिंह किसका नाम है आप, आप, मेरा नाम है महेंद्र सिंह तुम्हारी छुट्टी होगी छुट्टी हम्म। तुम जा सकते और आप भी मैं आपके लिए अच्छा। लेकिन तुम हो तो महाराज। जी हाँ धीरानंद अच्छा तो ये संतरी कैसे बने तुम? भगवान ने मुझे भेजा हा? मैं शहर में आया और जब मुझे पता चला कि आप जेल में है तब मैं धतुरा मिली हुई भांग ले आया बड़ी कौशल से पहले पे तैनात संतरी संतरी को कराई। उसे खाकर भूमि पर चारों खाने चित। उसी की वर्दी और पगड़ी मैं धारण की हूं। सुनो, हुँ? तुम इसी बेला में शहर से निकल जाओ मैं इस तरह मुक्त होकर नहीं जाऊंगा क्यों क्या बात है आज संतान की परीक्षा है तब तो मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा महाराज ठीक है तुम मेरे साथ ही रहो महेंद्र दयानंद जी अब तुम जाओ जैसी वंदे कहो कहोग किधर चले मुझसे क्या पूछते हो तुम बताओ तुम किधर चले तुम तो जानते ही हो संतानों की सेना तैयार करना ही मेरा काम है मैं उन्हें एकत्र करने जा रहा हूँ अब किधर धावा बोलना है तुम तो जानते ही हो ब्रह्मचारी सत्यानंद और महेंद्र दोनों ही जेल में हैं उन्हें जेल से निकालना है क्या अकेले अकेले क्यों संतान समुदाय को अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर तैयार रहने को कह दिया है मैं भी सबको इकट्ठा कर उधर जाऊंगा बस भवानंद का इंतजार है भवानंद को तो मैंने सिपाही के वेश में देखा था कुछ देर पहले किधर? वो एक घोड़े पर सवार थे और उनके आगे अर्थचे अवस्था में एक स्त्री औंधे मुँह घोड़े से लटकते हुए भवानंद को सा एक संतान दूसरे संतान को देख कर जो संकेत करती है वही संकेत उन्होंने किया और घोड़े को सरपट दौड़ा कर ले गए लेकिन वह स्त्री कौन हो सकती है होगी कोई जालिम सिपाहियों की शिकार गुसाई भवानंद उसे उनके चुंगल से छुड़ाकर उसे मठ ले गए होंगे लो देखो आगे संतानों की सेना आगे आगे ज्ञाननंद आनंद मठ अभी आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बहुचर्चित बांग्ला उपन्यास आनंद मठ के हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर की पहली कड़ी सुन रहे थे नाट्य रूपांतर विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक ने किया था और नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय और प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे विश्व मोहन बडोला योगेंद्र टिकू मनोज भटनागर टी मेहता सुरेंद्र सागर मंगत राम डी पी श्रीवास्तव पवन कौशिक राजेश्वर नाथ के पंत डीवी नंदा कारी मोहम्मद इलियास प्रतिभा शर्मा और हर्ष बाला कल इसी समय इन्हीं मीटरों पर इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी प्रसारण के बाद यह नाटक आकाशवाणी एआईआर आई पर भी उपलब्ध रहेगा इस नाटक को केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया